अमृतवाड़ी तीर्थ यात्रा का महत्व तीन गाय का दूध वास्तव में उसके समूचे शरीर में व्याप्त है पर उसके कान या सींगों को दबाने से तुम्हें दूध नहीं मिलेगा दूध के लिए तो थनों को ही निचोड़ना होगा इसी भांति ईश्वर तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है पर तुम उन्हें हर जगह नहीं देख पाओगे पावन तीर्थों और मंदिरों में जहाँ युग युग के साधक भक्तों के साधन भजन पूजा उपासना आदि के फलस्वरूप भक्तिभाव घनीभूत रूप में ओतप्रोत है भगवान का विशेष प्रकाश विद्यमान है तीन सौ चौतीस यह निश्चित जानो कि जिस स्थान में अनेक युगों से अनेक लोग ईश्वर दर्शन के उद्देश्य से जब तब ध्यान धारणा प्रार्थना उपासना आदि करते आए हैं वहाँ भगवान का विशेष प्रकाश है उनकी भक्ति के कारण वहाँ ईश्वरी भाव घनीभूत होकर विद्यमान हैं इसलिए ऐसे स्थान में मनुष्य को सहज ही में ईश्वरी भाव का उद्दीपन तथा ईश्वर के दर्शन होते हैं स्मरणातीत काल से असंख्य साधु भक्त तथा सिद्ध पुरुष इन तीर्थ क्षेत्रों में ईश्वर दर्शन के लिए आते रहे हैं तथा अन्य सभी वासनाओं को छोड़ उन्होंने यहाँ प्राणों की व्याकुलता से ईश्वर को पुकारा है इसी कारण ईश्वर के सर्वत्र समान रूप से विराजमान होते हुए भी इन स्थानों में उनका विशेष प्रकाश होता है जैसे जमीन को खोदने पर सभी जगह पानी मिल सकता है परंतु जहाँ कुआं तालाब या झील हो वहाँ पानी के लिए जमीन खोदना नहीं पड़ता जब चाहो तब तुरंत पानी मिल सकता है तीन सौ पैंतीस जिस प्रकार भरपेट चारा खा चुकने के बाद गाय निश्चिंत होकर एक जगह बैठकर खाया हुआ उगलकर अच्छी तरह चबाती हुई जुगाली करती रहती है उसी प्रकार देवस्थान तीर्थ क्षेत्र आदि का दर्शन कर आने के पश्चात उन स्थानों में मन में जो पवित्र भगवत भाव उदय हुए थे उनके विषय में एकांत में बैठकर चिंतन मनन करना चाहिए उन्हीं में डूब जाना चाहिए दर्शन करके वापस आते ही मन में सब कुछ निकाल बाहर कर मन को रूप प्रसादी विषयों में नहीं लगाना चाहिए ऐसा करने से उन भगवत भावों का मन पर स्थायी परिणाम नहीं हो पाता तीन दुनिया में चारों कोने घूमाओ कहीं कुछ नहीं मिलेगा जो यहाँ अपने हृदय में है वही वहाँ भी है तीन जब श्री रामकृष्ण देव लोक में विद्यमान थे उस समय बीच बीच में उनके कुछ शिष्य उनके निकट अपनी तीर्थ भ्रमण की इच्छा प्रकट किया करते इस पर श्री रामकृष्ण कहा करते जिसके यहाँ अपने हृदय में है, है उसके वहाँ तीर्थ स्थानों में भी है पर जिसके यहाँ नहीं है, उसके वहाँ भी नहीं है अथवा जिसके अंतःकरण में भक्ति भाव है तीर्थ स्थानों में उसका वह भाव और भी अधिक वर्धित होता है परंतु जिसके हृदय में वह भाव ही नहीं है उसका वहाँ जाकर भी भला विशेष क्या होने वाला है कई बार हमारे सुनने में आता है कि अमुक का बेटा काशी या अन्य किसी तीर्थ क्षेत्र में चला गया है पर कुछ ही दिनों में फिर सुनाई देता है कि उसने वहाँ काफ़ी दौड़ धूप करके एक नौकरी जुटा ली है और घर वालों को चिट्ठी लिखी है पैसा भी भेजा है तीर्थ क्षेत्र में वास करने जाकर कितने ही लोग वहाँ दुकान खोलकर व्यापार धंधा करने बैठ जाते हैं मथुरानाथ के साथ पश्चिम के तीर्थों में जाकर मैंने देखा वहाँ भी वही आम के पेड़ इमली के पेड़ वही बांस की झाड़ियाँ जैसे यहाँ वैसे ही वहाँ भी देखकर मैंने हृदय से कहा अरे हृद्यू फिर हम लोग यहाँ क्या देखने आए वहाँ जो है यहाँ भी वही है सिर्फ मैदानों में बड़ी निष्ठा देखने पर मालूम होता है कि यहाँ के लोगों की पाचन शक्ति वहाँ के लोगों से अधिक है